से। कौन सा श्लोक चलेगा चलेगा अज्ञा कर्मसु शक्ति मुक्ति विदुष तदभा अभी दधा अज्ञानिक आसक्ति कर्मी फल की छाएत इतनी विदुष का तदभाव अभी दी आसक्ति नहीं ये कहते भगवान यह पुनर्विद्वान्न जो ज्ञानी उसके लिखाते लिखते तत्व महाबाह गुणकर्म इति मान न सज्जते गुण कर्म विभाग तत्वी तो हे महाबा गुण विभाग कर्म विभाग तत्वी गुण गुणेश मैं न सज्जते आशा तो नहीं होता गुना गुने गुना क्या है गुण गुणेश गुण के सब कार्य है त्रिगुणात्मक है गुण है इंद्रिय भी विगुण है विषय गुण है तो इंद्रिय विषय में रहते इंद्रिया भी, भी गुण है विषय भी गुण है तो गुणा गुण इंद्रियात्म गुण इंद्रियात्मक करके विषयात्म गुण में रहते गुणा गुण सुबर्तन ऐसा निश्चय करके न सजते अपने कलपुत अभिमान भी नहीं करता है असल नहीं होता है कल असु संबंध नहीं होता है गुना गुण सुबर्तन तो निशय करके न सजते में तत्वित तो महावाह तत्वित कस्य तत्वीत कश्य तत्वित प्रश्न है उसका अंतर कर्म में विभाग है उसके साथ संबंध गुणकर्म विभाग है और तत्वित गुणकर्म विभाग के गुण विभाग से कर्म विभाग बबा से तत्वित गुण के विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला <coughs> यथार्थम यार्थ जानता है कि का की वित्पत्तिया तत्वेद तू शब्द अज्ञान अज्ञात विशिष्ट निर्दिष्ट प्रश्न पूर्वक द्वितीय पागम अवतारे राज शब्द का करके अज्ञान से विशिष्ट है निर्दिष्ट आगे प्रश्न करके द्वितीय पाद अवतार करते है कश्य तत्व तो द्वितीय पादे गुणकर्मे भी विभाग है ठीक तो है गुणा नामे से वर्तमान तो गुण गुणेश्वर्तन गुण गुण विधावते गुण तो गुण भी कैसे रहेंगे गुण निर्गुण है माननीय गुण निर्गुण है रूप अनुरूप है <शुष्या> रूप है तो रूप अनूप है गुण में गुणा रहता है गुणा निर्गुण है सगुण तो द्रव्य होता है तो गुणा कैसे गुणा में रहेंगे तो गुणाना गुण से वर्तमान हो तो निर्गुण तो गुणाना निर्गुण तो गुण निर्गुण है गुणा में गुणा कैसे रहेगा नायक लोग गुण में गुण अनुकर गुणान गुण निर्गुण है तो गुण में गुण कैसे रहेगा इसे आसान कर व्याख्यान करते गुणा करणात्मक आत्मा ये साम गुणाना ते इंद्रियात्म गुणा का गुण का गुणा विषय विषय विषय विषय आत्मा ये साम गुणाना ते का भी, भी, भी है इंद्रिय भी गुण है कर्णत्म का गुण विषयात्मक गुणेश वर्तंते न आत्मा आत्मा के किसके साथ संबंध नहीं न आत्मा कुत्र जान करके न सज्जती शक्ति नहीं करता है अज्ञान जैसे आस है ऐसे नहीं करता है खर्च तो नहीं करता है ठीक है कार्य करना नाम विशेष प्रवृत्ति कार्य करना नाम कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय उनके के विषयों में प्रवृत्ति होती आत्मनस्तु कुटस्तत्व आत्मा तो कूटवत्विकार निष्ठ निर्विकार है अभिकार्य कुछ नहीं स्थिर है शांत है किसमें प्रवृत्ति सम्बंध नहीं असंग ज्ञातवार तो आहा जानता है अपना क्या संबंध नहीं इस जानकर के सत्विध कर्म सुदृढ़ अभिमान जिस अज्ञानी करता है कर्तृत्वाभिमान कर्तृत्वाभिमान कर्तव्यभिमान पाठक आइए कर्तृत्वाभिमान अहम करता है इसे कर में नहीं करता जानता इंद्रिय विषय में रहते हैं मैं नहीं करता आत्मा नहीं रहता आत्मा भिन्न श्लोग विद्वान अविद्वान उभव प्रकृत विद्वान अविदोह बुद्धिभेद न कुर्यादी तो विद्वान कैसे कर्म में आसक्ता होता है अविद्वान ये बताए विद्वान गुण कर्म विवाह को जान करके इंद्रियों केवल विषय में रहते है आत्मा नहीं है ऐसा निश्चय करके आसक्ता नहीं होता है ये दोनों का प्रारंभ करके विद्वान अभी जो सब न कुछ अज्ञान के जो बुद्धि है उसी बुद्धि का भेद चारण नहीं करे ये कहते ये पुनः ज्ञान के लिए कहते प्रकृतेमूा सज्ज गुणकर्मसु सज्जु तत्न विदो मंदन कृत्न विचा प्रकृत है गुण ही सम्मूढ़ा अज्ञानी समय गुणा सम्मूढ़ा गुण कर्म से सज्जनते गुण कर्म से कर्म में आसक्त होते गुणान कर्म कर्म इंद्रियों का विषय उसमें आसक्त होते इंद्र का व्यापार है इंद्र का विषय उसमें आसक्त होते और करते तो अभिमान करते हम कर्म करके फल प्राप्त करेंगे तान अकृत्न विद कृष्ण वेद कृष्णविद न कृष्णवित्ती अकृष्ण विदिया भोजन जो सब नहीं जानते हो ज्ञानी मंदान मंदबुद्धि वाले ज्ञानी ये कृष्णविद कृष्ण वेति इति कृष्ण व्यक्ति को जानता है न विचलित वैसे मंदोबुद्धि वाले को विचलित नहीं करे जैसे कर्म करते हैं उसमें कर्म उनको लगाए हैं गुण ही समय समित सतूढ़ समय मोहित होकर के सब सज्जनते गुणा कर्मसु गुण कर्मसु कैसे होते हैं व्यम कर्म फलाय इति हम कर्म करते फल के लिए इस कर्म का अपना भोग करेंगे कर्तृत्वमान तो करे ऐसे आसक्त होते ठीक है प्रकृतर उत ही इंद्रिय विश्व परिणत सतर से तम गुण देहा देहादिवीर विकार ही देहादि विकार कार्य गुण देहादि इंद्रिय विकार से समूढ़ा समय सं को मोहित होकर के समूढ़ कैसे तान एवं आत्म क्यों न मान्य माने वहीं सदर इंद्र को अपने में में मान करके वही मान मोह है ये तो गुणाना तेसा में वो देहा कर्म गुण कर्म है दे का कर्म है और देह इंद्र हम बुद्धि कर्म से मानते हैं मैं करता हूँ कर्म दे दे तो देह इंद्र है और देह इंद्रिय में आत्मबुद्धि के कारण मैं कर्म करता हूँ मैं करता हूँ इसके फल वो करूंगा व्यापार से सब जनता कर्म व्यापार आसक्त होते शक्ति दृढ़ आत्मीय बुद्धि कभी आत्मा कभी आत्मीय मम कर्म करते है व्यापार में इंद्र में अहम बुद्धि होते व्यापार में प्रकृत तेसा अनात्मविदाम स्वयं आत्मविद बुद्धि न्याय अनात्म आत्मज्ञान नहीं है उनके बुद्धि के वेदन चालन स्वयं आत्मज्ञान न करे ये कहते हन अकृष्णविद हम दान कृष्णवीर न विचालय बुद्धि कृष्णविद आत्मविद स्वयं नीका कर्म संजी न कर्म विजय आसक्ति कर्त अभिमान करते अकृष्णविद अज्ञानी कर्म फल मात्र दर्शन कर्म फल मात्र देखे ये कर्म करता हूँ इसका फल रोग इस फल के लिए मैं कर्म करता हूँ यही केवल जानते देह इंद्रिया से भिन्न विलक्षण आत्मा इसका चिंता नहीं देह आदि में हम बुद्धि व्यापार में मामा मैं करता हूँ भोगता हूँ ऐसी बुद्धि करके वो भी केवल देखते मंदान मंद प्रज्ञा मंद बुद्धि वाले कृष्ण भी अधिकार भी स्वयं नुद्धि क्या बुद्धि भेद न करना चालन ऐसा नहीं करे तुर यक्रीय तथा मोक्षारण तेज कर्म त्यक्त मोक्ष साध्य न न च कम कर्म शक्य कर्म स्वापेक्षित है पूरेपेक्षित करता है यद्यपि कर्मी अज्ञान अधिकारी है कर्मे में अज्ञान अधिकारी है वही कर्म करेगा तथा मोक्ष माने ना जो मुक्ति चाहता है मुख्य प्राप्त करना है, है। तेना कर्म त्यक कर्म त्याग करना चाहिए मुख्य से कर्म साध्य मुख्य तो कर्म नहीं नित्य है मुख्य कर्म साध्य होगा तो अनित्य हो जाएगा ना तो तेना कर्म कर सक्षम इसलिए अज्ञानी कर्म नहीं कर सकता है कर्म स्वापीक्षित विरोधी था स्वापीछित ज्ञान ज्ञान का विरोधी है इसका संज्ञा करता है भाष्य ने कथम कर्मणि कर्म अधिक नुमुक्ष कर्म, <coughs> कर्म में अधिकारी अज्ञानी किन्तु यदि मुमुक्षु है कर्म कैसे करना है क्यों करना इसका उत्तर है श्लोकन उत्तर महा उच्च अज्ञानी है मुमुक्ष होने पर भी कर्म करे वैराग्य नहीं है तो कर्म करेगा कैसे कर्म करना चाहिए उच्य थे मई सर्वाणी कर्मा सन्याध्यात्म चेतसा सन्याध्यात निराशी निर्मो भूतमो युद्धस्व विगत ज्वर मई सर्वा कर्मा अध्यात्मेत मयि सन्नस निराशे निर्म होता विगतज्वर युद्धस्व सर्वाणी कर्मा मयि सन्नस परमात्में कर्म कर्म फल की फल्छा नहीं कर अध्यात्मचेतसा अध्यात्मिक अध्यात्म बुद्धि के द्वारा विवेक बुद्धि से <coughs> परमात्मा के लिए मैं कर्म करता हूँ परमात्मा ये कर्म परमात्मा से करा रहे अभिमान भी नहीं करें ये कार्य कर्तव्य मानकर करे निराशी ही निर्दयता आशीर्शन निराशी इच्छा रहता फल इच्छा रहित निर्ममो इसमें ममो भाव मेरा महत्व तो बुद्धि को छोड़ कर किस में महत्व तो बुद्धि नहीं करे गत ज्वर विगत ज्वर संगत संता शोक करके युद्ध से अर्थात अपनी कर्तव्य करो वरना संत कर्म करो वैज्ञान का साधन हो जाएगा इसी प्रकार करे तो मई वासुदेव परमेश्वरी सर्वज्ञ सर्वआत्मनि सर्वज्ञ सब है वासुदेव सर्वमिति कहा सब कुछ वासुदेव सर्वात्मा है सर्वाणी कर्माणी सन्यास्य संपूर्ण कर्म को निक्षिप्य कर्म फल का त्याग कर दान कर्म में करता हूँ न स्वीकर्तृत्व न फल की छा अध्यात्म चेतसा का तो विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि कैसे है टीका में दिया है यथोत परस्मिन आत्म सर्व कर्म नाम समर्पण कारण न परमात्म संपूर्ण कर्म का समर्पण करना क्यों अध्यात्म चेतसा अध्यात्म चेत कैसे विवेक बुद्धिया ठीक है विवेक बुद्धि में विव्या विवेक बुद्धि कैसा है जिसके द्वारा परमात्मा सम्पूर्ण कर्म समर्पण करना अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत कर्मी अनाया बुद्धि है ज्ञानी कर्तमान करता, करता है तो ईश्वर भृत्यवत कर्मी इसी बुद्धि से करे तो ये त्याग होता है विवेक अध्यात्म बुद्धि से संयास कर्म का त्याग परमात्मा में दर्शित रीत्या कर्मस्व प्रवृत्त कर्तव्या में कर्मेमी प्रभुज्ञा कर्तव्य कहते निराशी ममा निराशी आशी। निर्गता आशी यस्य। निराशी सवासा युद्धी सव सतम निर्म हो जाने कर्म करो विगत ज्वर विगत संताप विगत शोक रहता होकर विगत शोक का सन चर्ता टीकाशी का क्या अर्थ है फल प्रार्थना ही ना फल इच्छा रहता होकर प्रार्थना ही ना सन आशी इच्छा त्याग कर दिया फल इच्छा कर्म फल की इच्छा तय करके निर्म हो ममत्वि होती है वहाँ निर्मम जहां महत्व बुद्धि नहीं वहां निर्मता महमत्वबुद्धि कहा पुत्र भात्र आदि सु अपने स्वकीय यहाँ पुत्र भात्रा सामने है इसे पुत्र भात्र आदि करते हैं जिसमें जिसका ममत्व बुद्धि उसको छोड़ करके अपन कर्म करें करे नुद्धे नियोग नोप पद्धति युद्ध में कहते युद्ध स्वयोग करते प्रेरणा करते युद्ध करो ये तो नहीं पुत्र भात्र आदि हिंसात्म नप हेतु नियोग विषय तो आयुगात ये तो हिंसा युद्ध है पुत्र आदि किंसा है संताप का कारण है तो विधि का विषय नहीं हुआ दुख में विधि विषय तो नहीं दुखद साधन में तरह विगत ज्वर विगत श्क हो कर श्लोक रहित होकर के तो कर्म अपने वन्नास में भीतर तो कर्म करने के लिए कहा श्लोक बोला प्रकृत भगवत मत उत प्रकार सत्यवाता क्रमं उक्ति फलम कथय ये जो प्रकृत भगवान का मत उत्त प्रकार ये उसका प्रकार कहा इसको अनुसरण करके इस मत ऐसे प्रकार कर्म करें, फल इच्छा रहित होकर के नमत्वित्याग करके अनुदिष्ट साधका न फल क्या है क्रम आत्मक फल कथन करते यदेतत यद भाष्य में यद्यतन मतम कर्म कर्तव्य मित्ती मत है कर्म विम करना ही है सब प्रमाण उत्तम प्रमाण के तथा तो तो ऐसे ही इसे करना ही चाहिए अन्य प्रकार नहीं ये मे मतमिदं नित्य मतम निष्ठती मानवा श्रद्धावंत नूयो मुच्यंते ये मे इद निमतिषावंत अनुशंत कर्म विमुच्ये मनवा मे इदम मतम न्यम श्रद्धावंत अनुअत अनुति कर्म भी, भी मुच्यं जो मानव इदम मतम ये मेरा मत नित्य हमेशा अनुष्ठान करते श्रद्धालु करे श्रद्धावंत असूया दोष आविष्कार करना ऐसा नहीं करेगी कर्म भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं परंपरा से ज्ञान प्राप्त करें। ये मे मध्यम मे का अनुवर्तन ये मत अंसार चलते कर्म करते इच्छा इच्छारहत करके फलैशत्यागरीके निम होकर मानव मनुष्य श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धालु श्रद्धा से टीका निंद शास्त्राचार्य उपदृष्टे अदृष्टा विश्वासवत्व श शास्त्र में जो कहा गया आचार्य के उपदेश में उपदिष्ट जो अर्थ अधार्थ अदृष्ट विषय में ज्ञान कर्म फल इत्यादि में विश्वास दृढ़ विश्वास है ये शब्द धारण और असूया क्या अनुयंतु असूयाच मई परम गुरु परमच परम गुरु वासुदेव अकुरंत परम गुरु गुरु नाम गुरु परम गुरु श्रद्धा करते असूया नहीं करते असूया क्या है गुण से दोषाविष्करण असूया असूया दोषन पर कुछ भी गुण हो उसे कुछ ना कुछ दोष निकलना है कुछ है, कुछ भी गुण हो कुछ ना कुछ उसमें दोष निकल देंगे यह होता है असूया ऐसे गुणेश दोषाविष्करण असूया तब रहकर अश्रद्धावंत अनुच्च मुचय ते भी कर्म ये भी अभी योथाया मुक्त अमुख्य चोचनाथ ये मुख्य मुक्ते नहीं ज्ञान से सद्य मुक्ति कर्म करने पर भी मुक्त होते ते भी एवं होता कर्म भी धर्माधर्म से मुक्त होते श्रद्धा ऐसा करते भी एवं होता कर्म भी धर्माधर्म से मुक्त हो जाते हैं अर्थात ऐसे ही प्राप्त करते हैं, ब्रह्म प्राप्त करेंगे अथवा धीरे धीरे अंत शुद्धि करेगी ज्ञान माने प्रवृत्त होंगी परम्परा से इसलिए धर्मागरण से मुक्त हो जाते हैं तो न जो शास्त्र में कहा गया भगवान गाचार उसका अनु, अनुवर्तन करने वाले वो भी शब्द गति को प्राप्त करते कर्म से मुक्त होते परम्परा से मुक्ति प्राप्त करते भगवान मत अनुवर्तित नाम जो मत अनुवर्तन नहीं करते तो प्रत्यवायी तुम प्रत्यवायी दो से युक्त होते रात को प्राप्त करते प्रत्याय ज्ञापित ज्ञान कराते भगवान से ये ेतद्य सूयंत ना मतान विमूांस्ता ना न चेतस ना, ना तान ये तो एक मे मत अभ्यूयन सर्वज्ञान विमूढ़ नष्टान अचेत विद्धि ये तो मे मतम इत मतम एत मतम जैसी मत को अभ्यसूंत मत करते दोष दिखते हैं करके अनुष्ठान नहीं करते उनको क्या समझे ना सर्वज्ञान सर्वज्ञानी विमूढ़ सर्वज्ञाने विमूढ़ नष्ट नष्ट गति को प्राप्त करे नीचे गति प्राप्त करे नष्टान भ्रष्ट अचेत चेत रहित बुद्धि समझो अभिवेकी <coughs> तद विपरीतम भगवत मतानुवर् विपरीत तदव दर्शय उनके विपरीत है भगवन्मत से अन्वर्तन नहीं करके अभ्यूयन तोष उद्भावयत दोस पर भी कुछ ना कुछ दोस निकालते में ये तो उसके विपरीत जो असू रही था है उससे विपरीत असू करते मत अभ्यूयत नुतिषं अन नहीं करते कुछ ना कुछ दोष निकालते सर्वेश ज्ञानेशु विविध मूढ़ा सर्वज्ञान विमूढ़ सर्वज्ञान विविध मोह मोह सर्वज ज्ञान विमुा तान विधि समझ नुष्टान नान नाप्त सर्वेश ज्ञान सुथ है टीका मिंद सर्वज्ञान सगुण निर्गुण विषय सगुण विषय निर्गुण विषय ब्रह्म के सगुण के निर्गुण के माने विमुढ़ संचय निश्चय नहीं है विविध प्रकार कुछ न कुछ कल्पना करते विविध मूढ़ क्या है, है। प्रमाण प्रमेय प्रयोजन विभागत विविधत्म सगुण में क्या प्रमाण है सगुण के साथ प्रमेय क्या है उसके ज्ञान का प्रयोजन क्या है निर्गुण में क्या प्रमाण है प्रमेय निर्गुण किस प्रकार है उसका प्रयोजन क्या है ज्ञान का ये सब विभाग से विभागत विविधत्व ऐसा नहीं जानते विविध मूढ़ सब में विविध मोह उनको अचेत अविवेकी ऐसा समझो ये तो में मतम समझोग ठीक है भगवान मता अनुर्तन मंत्र पर धर्म अनुष्ठाने स्वधर्म अनुष्ठान से कारण पुछति भगवान का जो मत है उसको अनुवर्तन नहीं करेगी उसके पीछे ऐसे ही करना चाहिए उसके बिना अपने मन से परधर्म अनुष्ठान में स्वधर्म अनुष्ठान में कुछ लोग अपने धर्म छोड़ करे के अन्य धर्म करते उसमें कारण पूछते कारण क्या है अस्मात्न कारण त्वीय मत मतम अनुतिष्ठी परधर्म परधर्मान अनुतिष्ठी स्वधर्म च न थे किस कारण से आपके मत का अनुसार करते पर धर्मानुनति संग जो स्वधर्म नहीं वर्णा संघ ही नहीं उसको तो करते और अपना धर्म यह सधर्म को अनुसार नहीं करते तत्प्रतिकूल तो कथो तो नासन अतिक्रम दो आपके प्रतिकूल विरुद्ध होकर के कैसे भय नहीं करते आपके शासन ये दोष से दोष करने वो जो फल होगा उसे भय नहीं करके ऐसा क्यों करते कैसे करते तत्रा में भगवत प्रतिकूल तो है वह तत्र कारण मित्र संख्या कहते भगवान के प्रतिकूल होने से उनके मत नहीं करते विपरी तो करते तो फिर तत् प्रतिकूल हो करके भय कैसे नहीं करते राजा अनुशासन अतिक्रम दोष और राजा के अनुशासन को अतिक्रम होकर तो दोष होता है भगवत अनुशासन करने भी दो सब होगा दो सव प्रतिकूल तो प्रतिकूल होने से भय होना चाहिए भय भय का कारण है तो फिर के से नहीं करते प्रतिकूल होकर के ये शंका है उत्तर चयन श्लोकम अवचारित उसका प्रश्न का उत्तर है दूसरा श्लोके सदृशन तत्र प्रकृतिं प्रकृतिं भूतानि भूतानि किं करिष्यति प्रकृतेर्जाननपतिह किंक्यू करिष्यति की प्रकृति सदृश चेष्ट भूता निग्रह किसान ज्ञानवान अपि दिन से अज्ञानी ज्ञानवान भी सस् प्रकृति सदृश चेष्ट अपनी प्रकृति के समान ही चेष्टा करता है प्रकृति कहेंगे पूर्वकृत धर्माधर्म संस्कार से जो अभिव्यक्त हुआ कम विद्या कर्मणी समान रूर्व प्रज्ञा चुचि में कहा है विद्या उपासना कर्मो और पूर्ववासना ऐसे आगे सर्व बनता है जो पूर्व कर्मो उपासना संस्कार से अभी जन्म हुआ अभी अभिव्यक्त हुआ ये प्रकृति उसके शब्द से ही सी भूतानी प्रकृति यहाँ थी भूत जीव अपने स्वभाव अनुसार ही चेष्टा करते हैं वह निग्रह किंग शासन क्या करेगा निग्रह तो भगवान केवल भयभी तो अपने सब्दृशी करते टीका में सदृशम अनुरूपम चेस्ट चेष्टा करता है कश्य स्वस्या स्वीया प्रकृति से प्रकृति क्या है <laughs> प्रकृति नामो धर्मा धर्मादि संस्कार वर्तमान जन्माधु अभिव्यक्त सा प्रकृति पूर्वकृत जो धर्म अधर्म पुण्य पाक क्या संस्कार है वर्तमान जन्म के आदमी अभिव्यक्त तो कि ये विद्या कर्मी सामंधार पूर्व प्रज्ञा चुक्ति प्रमाण विद्या उपासना उप कर्म पुण्यपाप कर्म वेतन चिंतन यही सर्दे आरम्भ करते हैं और पूर्व प्रज्ञा वासना भी कि जब जन्म होता है अभिव्यक्त होता है वे प्रकृति तस् सदृशमें सर्वजंतुर्षा करते ज्ञानवान चेष्ट ज्ञानवान अ न अठति किनूर्ख ज्ञान वन तो मूर्ख के लिए क्या काना तस्मा प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति क्या न्याय प्राणीवर्ग प्रकृति वसवर्ति कौमुक्ति सूचय सर्व प्राणीवर्ग समुदाय प्रकृति के अध्ययन इसमें कौमुक्तित क्या कहना जब पत्थर उड़ने लगे तो सुमिल क्या करना है कम टीका जो ज्ञानी भी ऐसे अपने कर... स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है कि पुनर्मूर्खर्ख के लिए क्या करना ज्ञानवान अपनी अनिचन प्रकृति सदृश चेष्टान गन सी निगम संपूर्ण भूत नहीं चाहते हुए भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते है ये निगम करते प्रकृति में या भूता निग्रह का अर्थ निषेध रूप पाठ निग्रह के आगे निषेध रूप की मम्म सेवा तो हम मेरा निषेध भी क्या करेगा निग्रह भी दंड का भय कुछ नहीं करता है किं कर मेरा क्या करेगा कहा पुनरियम प्रकृति यद अनुसारिणी भूतान चेष्टा पृछती तो प्रकृति क्या है तो उसका उत्तर दिया पूर्वकृत धर्म संस्कार भगवत अभिप्रेता प्रकृति प्रकटय पूर्व पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कार आदि शब्द से ज्ञान इच्छा लेना संग्रह कर यथो तो संस्कार स्वसत्तया स्वशक्त पाठ कहीं स्वतया अपने सत्ता से ही ऐसा रहने से ही रह। हो वही प्रवर्तक होता संस्कार ही प्रवर्तक प्रलय काले में प्रवृत्ति होनी चाहिए प्रलय काले में तो सत्य संस्कार रहेगा ऐसा संक्रांत से कहते नहीं वर्तमान जन्माद अभिव्यक्त ये संस्कार और अभिव्यक्त होता है जन्म के आरम्भ में तब यह प्रवृत्त होता है सर्वज अयुक्तम सर्वज्ययुक्तम त्ययुक्तम सर्वज अयुक्तम त्ययुक्तम ऐसा पाठ सर्वजंतु ठीक नहीं विवेकी प्रवृत्ति तथा विवेकी की प्रवृत्ति तो ऐसा नहीं ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं ऐसा संक्रांति करते नहीं पशु आदि सविशेषात् ब्रह्मसूत्र ये भाष्य ब्रह्मसूत्र भाषण में पशुआदि भी पशु आदि की प्रवृत्ति की जैसे बराबर है इष्ट अनिष्ट तो देखकर अनिष्ट तो निवृत्ति सामान्य ज्ञानी, ज्ञानी बराबर है प्रकृति अधिनि फलित ज्ञानी अज्ञानी सब अपने स्वभाव के अधिन है क्या वह तस्मा प्रकृति ज्ञान भूतानी निग्रह निषेध रूप क्या करेगा प्रकृति न्याति प्रकृति से दृश्य चेष्टा न अनिचन की सर्वाणी को इच्छा नहीं करते हुए करते कचित निग्रह आशंक्य अवतरित चतुर्थ पद से अर्थ अतम पूरे भगवता तत्ल्य निग्रह प्रकृति का निग्रह होना चाहिए भगवान के द्वारा उसके प्रकृति स्वभाव भगवान अथवा उसके सदस्य किसके द्वारा निग्रह होना चाहिए आशंका कंक्ष अवतरित निग्रह किम करते चतुर्थ अर्थ अपेक्षित करके पूरा करते हैं ममो बा अन्य सेवा किसका निग्रह निषेध रूप क्या करेगा वहाँ कुछ नहीं कर पाता है अपनी स्वभाव से चेष्टा करते है इसलिए उस प्रकृति प्रकृतिकांश जानते हुए ये अनुचित प्रमुख करते थे बोले <laughs> निधाम कल्यू सन्नो मित्र